तो मधुसूद है न देखना है श्लोक श्रेपुर चलना है कथम भीष्म अहम संख्य द्रोणम क्या मधुसूदना ठीक है ये अन्व देखेंगे मधुसूदना संबोधन है इसका पहले अन्व होगा मधुसूदना मधुसूदनाम मरुसूदन अहम सन्खे भीष्म द्रोण कथम एक मिनट दोबारा मिनटना मरसूदन अहम सन्खे भी च्रोण प्रति भीष्म द्रोण प्रति कथम युष्भी योत्स्यामि हे मैं रने। हे रण में, में और द्रोणाचार्य के साथ द्रोण प्रति है ना भीष्म और द्रोण के प्रति या भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा कैसा मैं ना बाणों से कैसे युद्ध करूंगा आम कन् में यहाँ कर सकते या पहले भी कर सकते है कि हे मसूदन मैं युद्ध भूमि में बाद में ठीक है नहीं म… मैं युद्ध भूमि में कैसे यहाँ भी कर सकते हैं मैं युद्ध भूमि में कैसे भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करूंगा हे अर्जुन मैं युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा बाणों से कैसे युद्ध करूँगा बाणों से किस प्रकार युद्ध करूंगा क्योंकि क्योंकि अध्ययन कर लेना हरिशूदना है वे दोनों ही हैं हमारे पूजा के पात्र है कौन कौन भीष्म द्रोण भीष्म तो उस बंस के पूर्वज है भीष्म तो पूर्वज हैं द्रोणाचार्य गुरु हैं तो ये भीष्म तो भीष्मा सबसे हैं द्रोणाचार्य गुरु हैं अब पितामा और गुरु के साथ कैसे लड़ा जाएगा दोनों पूज्य है ये बता रहा है अन्य हो जाएगा वे दोनों पूज्य हैं ऐसा सोचते हैं अब देखना पंचम श्लोके गुरून अहत्वा महानुभावान महानुभावान श्रेय भोक्तुम भैं अह श्लोके हथ कामान तू। हत्वा अर्थ कामान गुरुन एवा। गुरुन एवा। भोगान गुरून महानुभावान भोगा आहत्वा महानुभा अच्छे भैक्ष अह लोके लोके भैक्षम लोक हथकान गुरून इह भोगा रुधि प्रदग्धावलगा महानुभा अहत्वा इह लोके भक्षम भोक्त अपि श्रेय लगाइए महानुभान गुरून आहत्वा इोके भैक्षम भोक्त अभी श्रेय ठीक है महानु भावान कर रहे महानुभाव या पूज्य सम्मानी आदरणीय गुरुजनों को ना मारकर आदरणीय गुरुजनों को ना मारकर या आदरणीय गुरुजनों को मारे बिना ई लोके इस लोक में भिक्षम भोगतुम अपनी भिक्षा का अन्य खाना भी या भी भिक्षा मांगकर खाना भी प्रेय कल्याणकारक है भिक्षा मांग मांग खाना भी कल्याण है भक्तू में ना भोक्तू मतलब था ना की भिक्षा मांग कर खाना भी है। मतलब गुरुओं है के, यदि गुरुओं को मार करके तीनों लोगों का राज्य मिले तो नहीं लेना है और गुरुजनों को मारे बिना भी यदि भीख मांगना पड़े तो भी अच्छा है ऐसा ये मतलब ये गुरुजनों को मारकर तीनों लोगों का साम्राज्य मिले तो मैं नहीं चाहता हूँ और उनके मारे बिना मैं भीख मांगना भी पसंद करता हूँ लग जाएगा महान भगवान गुरुन हत्वा की आदरणीय गुरुजनों को मारे बिना ये लोके, इस लोक में भिक्षम भिक्षा खाना भी या भिक्षा मांगकर खाना भी श्रेय कल्याण कारक है ही का मतलब यशन क्योंकि अब ही चिलेगा हाँ ही कामान तो हम बताएंगे कहा करना है अर्थ कामान एक मिनट दोबारा देखेंगे ही गुरून हत्वाह रुधिर प्रदि विधान अर्थ कामान भी रुधिर प्रतिगधान अर्थकामान भूंजी है हम तुमको बताएंगे कहा संगति बैठती है अभिदेश में ही करते <Wireless> हत्वा कर क्यूँकी गुरुन क्योंकि गुरुजनों को मारकर कर ही कर इस लोक में क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रुधिर प्रतिगधान अर्थ कामान भूंजी है एवं है ना हुु. रुधिर प्रतिग्विधान अर्थकामान एवं भूंजी है कि को मारकर इस लोग में रुधिर से युक्त या से से सना हुआ सने हुए अर्थ कामान करते कि विषय भोगों को से सने हुए विषय भोगों को ही भोगूंगा रुधिर से सने हुए अर्थ कामान है तो ऐसा अर्थ कामान भोगा है तो ऐसा अर्थ कर लेना अर्थ कामान का अर्थ और काम अर्थ का मतलब क्या होता है धन और काम करत होता है दूसरे अभी पदार्थ कि अर्थ तथा काम रूप भोगों को ही भोगूंगा अर्थ कामान भोगान कि अर्थ तथा काम रूपे काम समझते हैं ना कि काम्यंत की कामां काम जिनकी इच्छा की जाती है जिनकी कामना की जाती है वे काम कहे जाते हैं तो काम करत हो गया यहां पर भग भद, पदार्थ जिनकी कामना की जाती है जिन पदार्थों की कामना की जाती है क्या कहेगा यहाँ पर काम हम हाँ, भोग के पदार्थ यहाँ काम इच्छा वाचक नहीं है बल्कि इच्छा विषय का वाचक है फिर एक बार देखेंगे गुरु ने हि गुरु गुरु वो दूसरी पंक्ति का गुरु ने हत्वा इह, रुधिर प्रदिधान अर्थ कामान एव, अर्थ कामान भोगान एव भूजी लग जाएगा जायेगा गुरजनों को मार करके खून से गुरुजनों को मारकर ई करते इस लोक में खून से सने हुए अर्थ तथा कामरूप भोगों को ही भोगूंगा ईक अन्य तो बताया था ना कि गुरु ने हथ गुरुजनों को मारकर इस लोक में खून से सने हुए काम रूप भोगों को ही भोगूंगा तू बच रहा है ना तो ऐसा कर लेना ऐसा करना फिर ईह के बाद तू कर लेना इस इस्लोक में तो कैसा होगा फिर क्रम इसका बैठाइये गुरून हथ गुर को मारकर कर ई तू इसलोक में तो गुरजनों को मारकर इस लोक में तो हो जाएगा वह रुधिर से सने हुए या रुधिर से युक्त था कामरूप एक बार देख लो गुरु ने महानुभवान गुरून अहत्वोक भोग श्रेय ही गुरून हू रुधि प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एव भुंजी अर्थ कामान भोगान एवं भुंजीय <laughs> हो गया अब पांच श्लोक पढ़ लेंगे मिलकर <laughs> नो कि ये हम शात्मश मापनुद्धा यद शोषण अवाभूम सिद्धम ने अभी कौन अर्जुन बोल रहा है तो देखना और अर्जुन क्या बोलता है अच्छा भगवान ने कहा कुत का कस्म लमिदम है दो लोगों से समझाया है पर उसको समझ में नहीं आया है वो अपना कर रहा है यार दिन लगाइए न चमह न चा ऐसद कतरद नियवा जये मद व न जयु यान एव हिजीविषा ते अवस्थिता प्रमुखे धार्स राष्ट्र पदों को देखना पृथ्व क्या एक न गिया और न जयेयुयात्री में यान जी जीविषा अवस्थिकाह आप नहीं जानते हैं चाकर्स अभी कर लेना चाकर्स क्या करेंगे अभी? एकद्या इसे भी नहीं जानते हैं विद्मा क्रिया है तो यहाँ अध्ययन कर लेंगे इस इसका वह का मत का रूप है ना उत्तम पुरुष का कि हम यह नहीं जानते हैं हम यह नहीं जानते हैं कि की, की ध्यान कर लेना संस्कृति की कैसे हम यह नहीं जानते कि इतना न कतरद गरिया न करते हमारे लिए मतलब तो एक असम कम हमारे लिए कतरद गरिया क्या श्रेष्ठ है हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है अथवा हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है कथरत कार यहाँ पर क्या क्या करना ले लेना हमारे लिए क्या कर्तव्य श्रेष्ठ है हमारे लिए कौन सा कर्तव्य श्रेष्ठ है ना कथरत गलिया यदवा अथवा अर्थ में है यदवा और यदि दो शब्द आये है ना दोनों अथवा अर्थ में है थोड़ा प्रयोग की रीति देखिए राम रामहचा लक्ष्मण चाह, चाह। बोलते है ना रामस् लक्ष्म कितने और यदि एक चा लगा दें राम लक्ष्मण चा तो काम हो जाएगा उसका जो पीछे चा लगा हुआ है उसका मध्य में हो जाएगा राम और लक्ष्मण तो चाह एक भी लगाते अथवा दो भी लगाते पर अर्थ तो एक का ही लिया जाएगा जैसे आपने देखा होगा विकल्प करते हैं ना चार छह आठ ऐसा इष्ट है ऐसा इष्ट है तो हर एक में हुआ लगा देंगे आठ विकल्प है तो आठों में वाह लगा देंगे जैसे दो विकल्प है दोनों में वह लगा देंगे पर एक से काम हो जाता है तो वैसे यहाँ पर अथवा के बोधक दो पद हैं यदुवा और यदि तो एक का ही अर्थ लेना अथवा देखो फिर कैसा होता है देखेंगे क्या होता है हम या नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है ठीक है जयम करते हम जीतेंगे जयम का क्या अर्थ है यदुवा जयम है ना हम जीतेंगे यदिवा करते अथवा न जयू यहाँ नसमान अर्थ में है पहले आसमान में था यहाँ किस अर्थ में आसमान कि अथवा न जयू जय जयत राम जयू है ना तो यहाँ पर ध्यान कर लेना अथवा हमें जीतेंगे नमान कर में अथवा हमें जीतेंगे यदवा यदि अथवा अर्थ के बाद दोनों हैं। पर एक बार अथवा अर्थ निकलेगा बाद में जैसे दो चा होने पर एक बार अर्थ होता है ना फिर एक बार लगा से देखेंगे एक नी जानते है की न कतरत हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है यदवा जयम हम जीतेंगे का थे अनुवाद अथवा यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं हम जीतेंगे जीते अथवा जययु जययु नये हमको बार अथवा बाद में करना अर्थ बाद में करना प्रयोग दो बार हुआ है आगे देखेंगे ज्ञान एव ज्ञान हतवा न जीवि यान हत्वा जिन लोगों को मार कर नीजी जिजी वि जीने की इच्छा नहीं करते हैं जिन लोगों को मार कर जीने की इच्छा नहीं करते हैं यदि अपने जनों को जनों को नहीं मारना चाहिए यदि भूल मार दे तो फिर सुन जीने की इच्छा रहेगी वही कहता है यान हत्वा न जिदी वि जिन लोगों को मार कर जीने की इच्छा नहीं करता हूँ एव एव है ना एव धार प्रमुख अवस्थिता धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे करते सम्मुख है वे ही धतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में अवस्थिका ऐसा कर लेना युद्ध कि वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध युद में सम्मुख खड़े हैं युद्ध में सामने खड़े हुए हैं है जो भी भाई हैं अपने तो जो जिन अपने बंधुजनों को मार कर जीने की इच्छा नहीं करता हूँ वे युद्ध में सामने लड़ने के लिए खड़े है ऐसा अर्जुन कह रहा है अच्छा अब क्या किया जाए धर्म संकट हो गया उसके सामने भाग जाए तो पलायन लड़े तो ये सब समस्याएं आ गई है तो लड़ना नहीं चाहिए था। भीख मांगना ही उसको पसंद है कहाँ बोला भैक् हो क्या हो ये बोलता है ऐसे बहुत लोग बड़ी भारी समस्या आने पर बाबा जी बन जाते हैं तो का ऐसा हो गया दोनों तरफ से विमुख हो गए उधर से भी गए इधर भी जो है साधना नहीं होती है तो दोनों तरफ से विमुख हो गए पेट भरना भरना रह जाता है कुछ होता नहीं हो जाता है फिर यह है आगे कर्तव्य पालन इसलिए बहुत बड़ी चीज है हाँ फिर यदि वैराग्य से छोड़े घर सतत साधना करे तो अच्छी बात है साधना न करे तो समस्या है साधना करे तो अच्छी बात है वैराग्य से घर छोड़ने खूब साधना करे तो जीवन सखन हो जाता है और नहीं तो व्यस्त हो जाता है सतत रोटी रोटी खाने के लिए हो जाता है देखे आगे श्रेयः कार्पण्यदोषोहूेटे नि येय सियात निश्चित ब्रूहि ते अहम् माम् स्वाम तापन्नम पीछे आज आवाजते है बोल लेना है नहीं जाएस आवाज नहीं जाए तो बोल देना देखेंगे ये कौन बोल रहा है अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं क्या कहते हैं और देखना कार्यपण दोसो दो सो उपाहभा स्वभाव है ना कार्पर्ण मतलब यहाँ पर कारपण शब्द है कृपना स्वभाव कार्पर्ण यहाँ कायरता अर्थ है कायरता रूप दोष के कारण कायरता दोष के कारण नष्ट हुए स्वभाव वाला कायरता आ गई ना तो उसका पहले का स्वभाव समाप्त हो जाएगा है तो कायरता दोष के कारण नष्ट हुए स्वभाव वाला कायरता दोष के कारण भ्रष्ट हुए स्वभाव वाला या भ्रष्ट हुई बुद्धि वाला भी कह सकते हैं कायरता के कारण क्या होता है बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट भ्रष्ट के कारण नष्ट हुई वाला मैं है तो यहाँ पर अहम का ध्यान कर लेना कि कायरता दोष कायरता दोष के कारण भ्रष्ट हुई बुद्धि वाला या भ्रष्ट हुई स्वभाव वाला धर्म सम्मूड के तथा धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला में धर्म के विषय में चित्त इसका मोहित हो रहा है जब मोहित मोह किस गुण के से होता है तमो गुण से तमोगुण का कार्य क्या है मोह और जब तमोगुण का कार्य मोह होगा तो ठीक विवेक हो पायेगा हाँ तो वही है कि धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला की मैं धर्म भी नहीं समझ पा रहा हूँ धर्म भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या करूँ मैं भगवान बोलते है इसको करो लेकिन उसको समझ भी नहीं आता है ये धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला ये ध्यान रखना सनातन धर्म के अनुसार जो कर्म है ना शास्त्र कर्मों को ही धर्म कहा जाता है शास्त्र कर्म ही क्या धर्म है केवल पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है बल्कि सब कुछ धर्म है स्नान तो सभी को करना है शरीर का मल निवृत्ति के लिए स्नान तो सब करते ही है यदि उसको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए पूर्ण तो नदी के जन्म में किया जाए तो क्या हो भाई धर्म बन जाती है भोजन सब लोग करते ही हैं और वही यदि ईमानदारी की कमाई हो खूब परिश्रम करके अन्न अर्जित किया जाए ईमानदारी का हो और उसको तो भगवान को अर्पित करके भोजन किया जाए तो भी, तो भोजन भी बन जाएगी। है ना? तो सब सभी कर्म धर्म है शास्त्रीय रीति से जितने भी कर्म है ना वो सब धर्म है कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो की धर्म नहीं हाँ कितना है और करना सबको जीवन निर्वाही मिली है शास्त्रीय रीति से करो तो वही धर्म बन जाएगा सभी जैसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं किसी की नौकरी करते हैं ईमानदारी से करें उसमें कोई चोरी नहीं करें घूसखोरी नहीं करें घुस नहीं ना घुस ले ना दे ईमानदारी से करें तो वो भी धर्म में आएगा ये सब बन है अच्छा अभी देखना तो युद्ध के मैदान में धर्म क्या है उसका युद्ध करना ही धर्म है उसका तो वो कहता है धर्म के विषय में मुहित हुई चित्ते वाला मुख्यामी आपको पूछता हूँ आपको है ना कि रूप दोष के कारण नष्ट वाला धर्म के विषय में मोहित हुए ठीक है अपनी स्थिति वो बता दिया अर्जुन अब अपनी स्थिति बता दिया है अब ये अपने क्या बोलता है कि कैता रूप दोष के कारण नष्ट बुद्धि वाला स्थिति बता दी ना ऐसा उसका भाव नहीं रहा की हम जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं जी ऐसा बोलता हम ठीक कर रहे हैं तो भगवान चुप रह जाते कुछ नहीं समझा के उसको तू ठीक कर भगवान को क्या भगवान की तो कुछ नहीं है है ना अपनी स्थिति बताया है ना और धर्म समूढ़ और निश्चितम य निश्चितम श्रेय से आते ये जो निश्चितम निश्चित रूप से श्रेय से जो निश्चित रूप से कल्याण हो जो निश्चित रूप से हो, से आप जो निश्चित रूप से कल्याण कारक हो त्रूही उसे मुझे कहिए या उसका मुझे उपदेश कीजिए मे कर मामे तद कर उसका मैं ब्रूही माम ब्रूही मुझे उपदेश कीजिए किसका उपदेश करें जो जो तो निश्चित रूप से हो जो निश्चित रूप से स्नेह हो जो निश्चित रूप से कल्याणकारक हो तद में उसका मुझे उपदेश दिखिए अच्छा उपदेश की तो कोई आज्ञा नहीं है उपदेश करना ये तो क्या क्यों बोलता क्या है शिष्य से अहम शिष्य से अहम अहम से शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ शिष्य तो उपदेश के लिए प्रार्थना करता है ना कि आप मुझे उपदेश के लिए प्रार्थना करेंगे भगवान जो है यहाँ पर आचार्य भी है गुरु भी है भगवान होने पर भी स्वयं आचार्य है, तो है आचार्य भगवान ने कहा है कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए क्योंकि जो ब्रह्म विद्या है उससे आदि प्रवर्तक भगवान ही है भगवान से आरंभ होते हैं सभी शास्त्र तो तद्य में ब्रूही उसका मुझे उपदेश कीजिए ब्रूही करते उपदेश कीजिए क्यों बताते हैं अहम से शिष्या और क्या बता रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ शिष्य जानते लघू मैं न शासन योग्य शिष्य है जिस पर शासन किया जा सके उसको क्या कहते हैं यही उसकी विपत्ति है कहते हैं लोग कहते हैं हम क्यों किसी को सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे तो ठीक है मत सुनो किसी को जिस पर शासन किया जा सके वही शिष्य है और जो शिष्य होता है शिष्य को दिया गया उपदेश ही कल्याणकारक होता है उपनिषदों में आता है ना पुत्र आए ना शिष्या है ये गुरु रहस्यों का उपदेश जो अपना पुत्र नहीं है उसको ना करें और जो अपना शिष्य नहीं है उसको मत करें पुत्र और शिष्य को उपदेश ना दें। कि हो जाएगा वो तो होता ही है सभी शिष्य नहीं बनता है कहे जाते हैं ना सिख सिक्ख संप्रदाय है ना शिष्य चाहिए तो ग्रंथ सिख है संस्कृत सभी शिष्य है उसका पंजाबी में क्या हो गया सिख हो गया है यहाँ तब इनके यहाँ गुरु महिमा इनके यहाँ बहुत सही है गुरु महिमा बहुत सही है शिष्या में आपका शिष्य हूँ और देखनापन्न माम साधी प्रपन्न अर्थ है कि आप शरण में है में आया हुआ है एक है आपकी शरण में आए हुए माम साधि मुझे उपदेश कीजिए है ना आपके शरण में आये हुए, हुए मुझे उपदेश कीजिए की लग जाएगा त्वाम प्रपन्नम आपकी शरण में आए हुए माम मुझे का है उपदेश शरणागत आपकी शरण में आए हुए मुझे शरणागत को उपदेश कीजिए माम शरणागत हम आपकी शरण में आए हुए मुझे शरणागत को शादी उपदेश कीजिए हाँ बिल्कुल ठीक बात उसने बोली अपनी स्थिति भी बता दिया है कि मैं मैं सूर्य स्वभाव वाला हूँ धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो रहा है तो हमारी अपने बुद्धि से निर्णय नहीं हो सकता है की और जो कल्याण कारक है वो बताइए और फिर यह भी बोला है कि जो मैं आपका शिष्य हूँ आपकी शरण में आयु हुई मुझे उग्रेस कीजिए अब तो पूरी अब तो ठीक बात बोल दिया है और देखो क्या कहता है न ही न ही प्रपस्यामी मम अपुद्याद योकम छोषणम इंद्रियाणाम न न ही प्रकश्यामी मम अपनुत शोकम उषण इंद्रिया उपदेश कीजिए कहा है तो ही करते है यशमा क्योंकि क्यों, क्यों उपदेश करें? तो हेतु हेतु उसका है यहाँ पर ही अच्छा अभी दूसरी दूसरी पंक्ति को भी देखो दोनों का एक साथ ही अन्य होगा आवाज़ अवास्य भूम असपत्नम राज्यम सुराणाम आधिपत्यम अवाक्यूम असपत्न रिद्धम राज्यम सुराण अधिपत्यम लगाइए ही क्योंकि भूमौ असपत्नम राज्यम राज्यम भूम ही अवाक्ते लगेगा ये राज्यम के विशेषण है दो क्या असपत्नम और ऋद्धम ये दो विशेषण राज्यम के हैं भूमव कर है भूमि में पृथ्वी में असपत्नम तो असपत्नम जो है ये ध्यान देना असपत्नम का अर्थ है यहाँ पर शत्रु से रहित असपतनम का अर्थ है राज्य मिल जाए और बड़े बड़े शत्रु बैठे हों तो कोई लाभ होगा खतरा हमेशा बना रहेगा कभी भी मार देंगे असपतनम का व्यक्ति <laughs> <आजाद शत्रूर। laughs> को कहा जाता है यहाँ राज्य का विशेषण है ना तो इसका क्या अर्थ हो जायेगा शत्रु रहित थोड़ा निष्कंठक समझते में ये शत्रु रहित राज्य या निष्कंटक राज्य जिसमें कोई बाधा ना हो कांटा ना हो बाधा ना हो और शत्रु रहित राज्य हो और उसमें कुछ धन धान्य ना हो तो तो भी कोई सुख नहीं मिलेगा इसलिए क्या है समृद्ध समृद्ध समझते हैं समृद्धि से युक्त सम्पन्न पृथ्वी पर शत्रु से रहित तथा समृद्ध समझते है सम्पन्न पृथ्वी पर शत्रु से रहित तथा समृद्ध राज्य को समृद्ध राज्य को और सुरानाम आधिपत्यम अभी अवाक और देवताओं के स्वामित्व को भी प्राप्त करके चुराणाम आधिपत्यम अधिपत्य है भाव आदिपत्यम और देवताओं के स्वामित्व को भी प्राप्त करके अवाफ कर प्राप्त करके किसको किसको प्राप्त करके बोलो हम्म राज्य को प्राप्त करके और देवताओं के आधिपत्य को भी प्राप्त करके ठीक है राज्य के दो विशेषण है भूमि में शत्रु रहित तथा समृद्ध राज्य को और देवताओं के आधिपत्य को भी प्राप्त करके न प्रपस्यामी न प्रपस्यामी है ऐसा कर लेना उस उपाय को नहीं देखता हूँ तद का अध्ययन कर लेना ना प्रपस्यामी उस उपाय को नहीं देखता हूँ अब देखना आगे उस उपाय तद का ध्यान करेंगे तब नश्यामी उस उपाय को नहीं देखता हूँ यते मम यियाण क्या होगा यम इंद्रियाण शोकम अपनुद्या ये क्या अर्थ जो मम इंद्रिया नाम मेरी इंद्रियों जो मेरी इंद्रियों को कोषणम करते सुखाने वाले जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले या मेरी इंद्रियों को छीन करने वाले मेरी इंद्रियों को पीड़ा करने वाले जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले उच्छोषण का क्या सुखाने वाले जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला सुखाने वाला कौन है शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को शोकम है ना आप नुद्याते दूर कर सके जो मेरी इंद्रियों को सुखने वाले शोक को दूर कर सके शोक के कारण इंद्रियां सूख जाती है मतलब निर्बल हो जाती है जब जब बहुत ज्यादा शोक होगा बहुत रोए आदमी परेशान हो जाए तो आंख भी खराब हो जाती है, है? और सभी इंद्रियों का सामर्थ्य कम हो जाता है उसका शोक के कारण बल भी क्षीण हो जाता है कि वह उपाय नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके मतलब अर्जुन को शोक हो गया है उस शोक की निवृति का कोई उपाय उसकी समझ में नहीं।, नहीं आ रहा है लग जाएगा फिर एक बार देखेंगे ये ही, करते ऊपर बोला है ना मुझे उपदेश कीजिए तो वहाँ ही करते क्योंकि क्यों उपदेश करें तो बता रहा है क्योंकि पृथ्वी पर शत्रु रहित और समृद्ध राज्य को तथा देवताओं के आधिपत्य को भी प्राप्त करके सदन तपस्या उस उपाय को नहीं देखता हूँ या उस उपाय को नहीं समझ पा रहा हूँ उस उपाय को नहीं समझ पा रहा हूँ उस उपाय को नहीं जान पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके ये मम इंद्रिया नाम शोकं शोकम दूर कर सके अच्छा अभी कौन कह रहा है अर्जुन अर्जुन कह रहा है अच्छा अब सब इस सब कथान को संजय सुना रहे हैं तो संजय उचार बोलते हैं ही संजयी सत्यं उत्वा ऋषि केशाकेशम तपा न्योत् गोविंद उूषणी बहुहाप गुडाकेश हृषिकेश परम तथा गुडा पर गुड़ाकेश ऋषि केशं उ नोत्सै गोविंद हा उक्त नोत्स्य गोविंद ह उक् इति बभूव परून तपयतीप तो ये परप यहाँ धृतराष्ट्र के लिए कहा कैसे राजन है न हे परम तप संजय कह रहे हैं हे परम तप गुडा कैसा ऋषिकेश मुक्त गुडा कैसा अर्जुन ऋषि के साथ श्री कृष्ण अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस प्रकार कह कर अर्जुन ने श्री कृष्ण को या अर्जुन श्री कृष्ण को इस प्रकार कह कर अर्जुन श्री कृष्ण को इस प्रकार कह कर कहकर नोटसे मैं युद्ध नहीं करूंगा अहम का ध्यान कर लेना मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंदम हा उक्त ऐसा गोविंद से स्पष्ट कह कर कहकर हाँ है ऐसा गोविंद को स्पष्ट कह कहकर तूष्णी बु चुप हो गया लगाइए हे परम तप अर्जुन श्री कृष्ण को इस प्रकार कह कर या इस प्रकार कहने के बाद हे परम तप अर्जुन श्री कृष्ण को इस प्रकार कहने के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा ना युद्ध मैं युद्ध मैं मैं नहीं करूंगा ऐसा गोविंद को स्पष्ट कहकर तूष्मी चुप हो गया चुपचाप हो गया शांत हो गया जितना कहना था कह दिया तो बता दिया कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अपना निष्कर्ष भी बता दिया क्या न युक्त पे <laughs> उसका यही विचार आ रहा है हाँ युद्ध नहीं करूंगा ये उसकी उदाहरणा है भी वो बोल रहा है कि धर्म समूह चेता और मैं युद्ध नहीं करूंगा तो उसका विवेक काम नहीं कर रहा है धर्म समूह चेता हो गया आगे देखना तम उवाचा ऋषिकेश प्रहसन इवा भारत तम उवाचा ऋषिकेश प्रहसन इवा भारत से उभयो मध्य सेनो उभयो मध्य विशीद भारत संजय कह रहे हैं तो भारत संबोधन भी के लिए है हे भारत उभ सेनो मध्य दोनों सेनाओं के मध्य में विशीदन तम तम की विषाद करते हुए उस अर्जुन को विषाद करते हुए उस अर्जुन को या शोक करते हुए उस अर्जुन को लग जाएगा भारत उदयोध्यम तम दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए उसे अर्जुन को प्रहसन कृष्ण ने हुए कृष्ण कि ने हस्ते हुए इदम वचा उवाच यह वचन कहे श्री कृष्ण ने हंसते हुए से या वचन कहे अच्छा वो तो दुखी हो गया श्रीकृष्ण हंस रहे हैं तो उसका कैसा इसका यहाँ पर युद्ध के मैदान में बच्चों देखी बात कर रहा है हृषि के साथ रहसा नहीं हुआ एकदम बचा हुआ थे श्री कृष्ण हंसते हुए एकदम बचा हुआ या वाक्य भूले श्री कृष्ण हंसते हुए या वाक्य क्या बोले और वाक्य तो आएगा आगे अब यहाँ पर भाष्य आ गया है तो भाष्य चलेंगे कई कई भाष्य ज्यादा है तो श्लोक नहीं चलेंगे और भाष्य कम है तो श्लोक खूब चलेंगे तो देखो भाष्य है खूब लगाएंगे बढ़िया भाष्य है अच्छा इसमें भी परिश्रम करिए अच्छा है जब तो महाभारत तो पूरा पढ़ने योग्य ग्रंथ है बहुत अच्छा है देखिए अत्र और यहां दृष्टवातु पांडुवानीकम इत्यारम्भ है दृष्टवातु पांडुआ निकम ये कहाँ पर आया था कितनी संख्या का श्लोक है दूसरा ये अच्छा दृष्टवातु पांडुआ निकमार तो इस श्लोक से आरंभ करके न से इति गोविंदा मुक्तूषणी बभू हाँ ये कहाँ पर है नवम श्लोक है ना Uh, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा गोविंद को स्पष्ट कहकर चुप हो गया कि यहां तक, यहां तक, है कि तक इसी के अंत तक ठीक है नीकम इस श्लोक से आरंभ करके ना योत्ति गोविंद मुक्तु सिंह यहाँ के अंत तक अथवा यहाँ तक फिर यहाँ तक व्याख्यो ग्रंथालिख है ना के यहाँ तक व्याख्य ग्रंथ है जिस जो तो व्याख्या के योग्य होता।, योग होता है उसे क्या कहते हैं व्याख्य या जिसकी व्याख्या की जाती है उसे व्याख्य कहते हैं तो व्याख्य ग्रंथ है कैसा व्याख्या है तो देखो प्राणी नाम शोक मुह आदि संसार बीज भूत प्राणियों के शोक मोह आदि संसार के बीच संसार के बीच जैसे बीच से क्या होता है वृक्ष बन जाता है तो वैसे शोकमोह से क्या होता है संसार है। हो जाता है संसार हो जाता ना है ना संसरण एक योनि से दूसरी योनि में जाना जन्म लेना और मृत्यु होना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख ये जो आपका संसार है ना इस संसार इस संसार का बीज क्या है संसार तो वृक्ष के समान है ना और उसका बीज क्या है शोक मोह शोक रूप या शोक मोवादी संसार के बीज भूत बीज भूत का बीज शोक मोवादी संसार के बीज रूप दोषो की उत्पत्ति का कारण बीज भूत दोष कर बीज रूप दोष बीज रूप दोष का मतलब बीजी ही दोष है बीजी? ही बीज क्या है यहाँ बीज क्या है संसार के बीज क्या है शोक मोह जो संसार के बीज शोक मोह है इनको गुण मानेंगे दोष मानेंगे हाँ शोक मोवादी आदि से अन्य विकास में से कामना द्वेष क्रोध ये सभी विकास ले लेंगे है शोक मोवादी संसार के बीज भूत दोषो की उत्पत्ति का कारण है शोक मोवादी संसार है या शोक मोवादी संसार के बीज बीजे ध्यान रखना है न किसका किसके सा और ये बीज भूत बीज ये बीज गुण रूप, रूप है की दोष रूप है संसार के बीज भूत दोषो की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए दोषो की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए है अच्छा लगाइए दूध इस इस, इस वाक्यकार से दृष्टवा तु पांडवा कम यहाँ से आरंभ करके न नो सीति गोविंद यहाँ तक व्याख्या यहाँ तक इस प्रकार यहाँ तक इस प्रकार ग्रंथ की व्याख्या करनी चाहिए यहाँ तक इस प्रकार ग्रंथ की व्याख्या करनी चाहिए क्या कि प्राणियों के शोक मोहादि संसार के बीच गुड़ दोषो की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए है बताने के लिए क्या है दृष्टवातु तु पांडुवा से लेकर तुष्टिहा यहाँ तक ग्रंथ यहाँ तक ग्रंथ है ग्रंट। ग्रंट। ऐसा लगाना दोबारा करता है यहाँ तक यहाँ तक व्याख्या ग्रंथ यहाँ तक है व्याख्या यहाँ तक व्याख्या ग्रंथ है शोक मुहादी संसार के बीच भूत दोषो की उत्पत्ति का कारण बताने के लिए है व्याख्य ग्रंथ क्यूँ है भी संसार के भूत दोषो की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए यहाँ के अंत तक जो व्याख्या शोक मोवादी संसार के बीच भूत दोषो की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए है बताने के लिए कौन है शोक मोदी व्याख्या ग्रंथ हाँ दोषो की उत्पत्ति का कारण बताने के लिए है अच्छा दोषो की उत्पत्ति अब इसको समझाएंगे आगे दोस्तों की उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए है संसार तो के वे वृक्ष के समान है उसका गीज क्या है शोकमोह और शोकमोह क्या है दोस्त है और उनकी उत्पत्ति के कारण बताने के लिए है ठीक है ठीक है। आगे देखो देखिए थोड़ा इसी को भी स्पष्ट होगा असुविधा हो तो पूछ लेंगे आप तथा ही अच्छा तथा ही से देखेंगे अर्जुन जब किसी बात को स्पष्ट करना होता है तो तथा ही से कहते हैं वो लोग वैसे तथा ही स्पष्ट जहाँ करेंगे स्वीकार वहाँ तथा ही ऐसा निर्देश करके करते है अर्जुन न इस बात में देखेंगे शोक मुह प्रदर्शित लिखा है न कथम बीसमो वाहम संख्या इत्यादि न अच्छा तथा ही अर्जुन न क्योंकि अर्जुन ने राज गुरु पुत्र, पुत्र है अच्छा ये पहले वाली नहीं छुपा था राज गुरु पुत्र मित्र सुजन संबंधी बांधवेशा इति एवं भ्रांति प्रत्यय निमित, निमित्त स्ने विचेदादी निशकम वह प्रदर्शित कथम भीख्यदीना लगाइए अर्जुन अर्जुन में कथम भीख्य इत्यादि शोकम वह प्रदर्शित अर्थ हम बता रहे हैं धीरे धीरे की अर्जुन ने कथम भीष्मा संख्य इत्यादि वचनों के द्वारा अपने शोक मोह प्रदर्शित किए हैं किसने प्रदर्शित किए हैं हाँ यहाँ प्रदर्शित कर्म में प्रत्येक है इसलिए कर्म में प्रथमा हो गई शोक मोह कर्ता में तृतीया हो गया अर्जुन ने कि अर्जुन ने कथम भीष्म इत्यादि वचनों, वचनों से अपने शोक मोह को बताया है अपने शोक मोह को बताया है यहाँ शोक का अर्थ है मानस संता शोक का क्या है मानस संताप और मोह का अर्थ है विवेका भाव विवेक का भाव, भाव। यहां शोक मानस संताप शोक क्या होगा शोक मानस संताप है और मुहा विवेका भाव तो कहते हैं मानस संताप को मना एवं मानसा है। स्वार्थ सत्य होता है मन का संताप मानसिक संताप मना एवं तो यहां पर मानस संताप कर हैं मन का संताप या मानसिक संताप और तो मुहा का विवेक का, का भाव विवेक का भाव लगाइए अर्जुन ने अपने शोक मोह प्रदर्शित किए हैं तो आत्मना शोक मोह ना अपने शोक मोह और बीच के बच्चनों को देखो राज्य गुरु मित्र सुहित सुरित का मतलब क्या होता है भला चाहने वाला जो अपना भला चाहता है स्वजन संबंधी और बांधव बंधु एवं बानवा ये विश्वास में प्रे है सुरित स्वजन संबंधी और बंधुओं में आम एसाम मम एते मैं इनका हूँ मैं इनका और ये ए मम ये मेरे हैं मैं इनका हूँ और ये मेरे है मैं किनका हूँ गुरु पुत्र मित्र संबंधी और बंधुओं का हूँ और ये सब राज गुरु पुत्र मित्र संबंधी और बंधु मेरे हैं कि है। है। मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं तो एवं इस प्रकार जो ज्ञान होता है वो यथार्थ ज्ञान है जो भ्रांति ज्ञान है भ्रांति ज्ञान है परमार्थ दृष्टि से सत्य दृष्टि से विचार करे तो सब भ्रांति ही है अपना होता तो हमेशा अपने साथ रहता है शरीर मिलने के पहले अपने आपको तो नहीं तो ये भ्रांति ज्ञान नहीं तो है ना कि पहले भी अपने नहीं थे आगे भी अपने नहीं जो भी रहे बीच में से आ तो ये जो ऐसा लगता है ना कि हम किसी भी पदार्थ को देखकर ऐसा लगे कि हम इसके हैं या हमारा है तो कैसा ज्ञान है ये भ्रांति ज्ञान है तो भ्रांति प्रत्येक अर्थ भ्रांति ज्ञान भ्रांति ज्ञान का मतलब होता है भ्रम अप्रमा अयथार्थ ज्ञान है भ्रांति ज्ञान निमित्त निमित्त है ना भ्रांति ज्ञान के निमित्त से होने वाला भ्रांति ज्ञान के निमित्त से क्या, क्या होता है स्नेह क्या होता है स्नेह जब अपना कोई है ही नहीं तो वास्तव में स्नेह होना चाहिए किसी के प्रति और जो स्नेह हो रहा है वो किस ज्ञान के कारण हो रहा है यथार्थ ज्ञान होगा तो लगेगा संसार में हमारा पूनेह नहीं होगा और भ्रांति ज्ञान के कारण क्या हो रहा है स्नेह हो रहा है ठीक है और भ्रांति ज्ञान किस प्रकार होता है अहम ऐसा आम एसाम अच्छा इस प्रकार इस प्रकार क्या होता है भ्रांति ज्ञान आम ऐसा इस प्रकार होता है भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान के निमित्त से होने वाला क्या है स्नेह स्नेह और स्नेह स्नेह द... होता है भ्रांति ज्ञान के कारण और स्नेह का विच्छेद होने पर क्या होगा सुख मुख मान ली किसी से आपका प्रेम है किसी से आपका स्नेह है तो भ्रांति ज्ञान के कारण है क्यूँकी आपने उसको मान रखा है हमारा है ऐसा भ्रांति ज्ञान हुआ तो भ्रांति ज्ञान के कारण क्या होगा स्नेह स्ने। स्ने। और स्नेह में भी विच्छेद हो गया मतलब प्रेम टूट गया तो फिर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा वही है स्नेह विच्छेद आदि के कारण होने वाले अपने प्रथम भीष्म इत्यादि के द्वारा कहा है इस बाकी को एक बार फिर लगाएंगे इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया है, है? कहा कि फिर क्या प्रदर्शित किया है कि अर्जुन अर्जुन ने हाँ अर्जुन ने राज नहीं अब इस अभी वो हमने समझाने के लिए कहा था वो पूरे वाक्य का कैसे करेंगे अर्जुन ने राज्य गुरु पुत्र मित्र सुहृत स्वजन संबंधी तथा बंधुओं में या बंधुओं के प्रति कर लेना विषय में अच्छा अर्थ है करना अर्जुन ने राज गुरु पुत्र मित्र सुहृत स्वजन संबंधी और बंधुओं के विषय में बंधुओं के विषय में कैसा ज्ञान होगा इनके विषय में अहम ऐसा मम ऐसे बंधुओं के विषय में अहम ऐसा मम ऐसे इस प्रकार होने वाले भ्रांति ज्ञान के कारण इस प्रकार क्या होगा और किनके विषय में होगा ठीक है स्वजन संबंधी तथा बंधुओं के विषय में मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं इस प्रकार होने वाले भ्रांति ज्ञान के कारण होने वाला स्नेह है और उस स्नेह के विच्छेद आदि के कारण होने वाले अपने शोक और मुँह को थम बीस्म माम संख्या इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया है भ्रांति ज्ञान के कारण हो क्या होगा स्नेह और स्नेद आदि के कारण क्या होगा शोक मोह अपने शोकमोह को कथम संख्या इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किया है लग जाएगा और तो जैसा जिस क्रम से पद लिखे हैं उसी क्रम से अनुय कर लेना बल्कि आत्मना शोकमो बहु कथम बीस्म वाम संख्या इत्यादि ना प्रदर्शित हो इन शब्दों को ध्यान रखना तथा ही जो है स्पष्टता के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया भारत कार्य ने यहाँ आदि पर देखो ये शोक मोह होता है स्नेह के क्या स्नेह के विच्छेद से मतलब प्रेम टूटने से जिसके प्रति प्रेम है वो प्रेम भंग हो जाए कोई तो बाधा आ जाए तो क्या हो जाएगा शोक मोह और किस कारण होता है शोक मोह देखना कुछ सोचिए यहाँ पर और क्या हो सकता है शोक मोह एक तो स्नेह के विच्छेद से होगा और मुख्य कारण तो उसने भी दिया है अच्छा इसमें जिससे प्रेम प्रेम हैं उससे प्रेम बना रहे और और बीच में कोई और बाधा आ जाए है दो प्रेमी हैं दोनों एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन बीच में कोई और बाधा, बाधा कर रहा है अन्य बाधा ले, ले लेना सोच लेना है ना चित्र देख लेंगे कोई तो अन्य बाधा आ जाए इस न पूर्णम पूर्णमीदम पूर्ण पूर्णम पूर्णमाला पूर्णमेवा शिष्य अच्छी कठिन नहीं होगा अच्छी तरह